ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में चर्चा हो रही है कि ये जो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक समनस्क होता है ये तो निश्चित है क्योंकि बताया गया ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक में सत्य संकल्पत्व गुणाता है उसके चिंतनीय ईश्वर का और संकल्प ये मन से होता है इसलिए मन उसके पास है और सत्य संकल्पत्व की शक्ति ईश्वर के द्वारा उसे मिली है आगे बताया जाएगा केवल भोग के लिए भोग्य पदार्थ के सर्जन की शक्ति मात्र संकल्प से मिली हुई है उसे भोग्य पदार्थ का ही सर्जन कर सकता है तो जैसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई है ऐसी अलग से सृष्टि बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकता आकाश आदि भूतों को ही बनाना चाहे संकल्प से तो जैसे ईश्वर बनाते हैं ऐसा आगे बताया जाएगा कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक आकाश आदि जगत की सृष्टि नहीं कर सकता केवल उसे जिससे सुखानुभूति हो ऐसे पदार्थों का मात्र संकल्प से निर्माण कर पता कर सकता है, है? तो ब्रह्मज्ञानी के लिए भी बताया हुआ है अज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी भी सत्य संकल्प होता है ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप होता है उसमें सत्य संकल्पत्व गुण भी नहीं रहता दो दृष्टि है ये सब पहले बताया गया पूर्ववर्ती तीसरे अधिकरण में ये बताया गया था कि ज्ञानी के दृष्टि में तो अडुलोमिका जो मत है आचार्य औडुलोमिका चिन्ह मात्र रूप से वो अवस्थित होता है उसमें सत्य संकल्प रूप विशेषता नहीं होती है और अज्ञानी के दृष्टि में वो सत्य संकल्पत्वादि ऐश्वर्य रहता है इसलिए दो प्रकार हैं तो अज्ञानी के दृष्टि में निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी भी सत्य संकल्प है इसलिए मुंडक श्रुति ने कहा निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के लिए अक्षर पुरुष का ज्ञान जिसे हैं पराविद्या जिसके पास है उसे भी यमय यम कामम काम ये या लोका जो शुद्ध सत्व है क्या मतलब ज्ञान निवर्त्य दोषों से भी रहित तो चित्त वाला है ज्ञान होने से वह जिन पदार्थों की या लोकों की कामना करता है संकल्प करता है अपने लिए तो संकल्प करेगा ही नहीं इसलिए कि निरतिश आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है उससे बढ़कर के और कोई आनंद तो किसी पदार्थ से या लोक में मिलने वाला है नहीं आत्मानंद से बढ़कर के दूसरा आनंद इसलिए जिनको चाहिए उनके सेवकों में से उनके लिए वो संकल्प मात्रा से प्राप्त कराते हैं ऐसा यम्यम काम, आ, काम काम एत, आ, काम कामते शुद्ध सत्व इत्यादि मुंडक मंत्र बताता है, है? थे थे हाँ वही तो कह रहे हैं जो ओ ये तो ब्रह्मलोक में जाकर के तो उपासक का बताया जा रहा है जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उनको तो कहीं दृष्ट फल विधेयुक्ति पाने के लिए कहीं आना जाना नहीं तब तक उनका शरीर रहता है तब तक अज्ञानी की दृष्टि में वह संकल्प मात्र से यहीं पर उपलब्ध करा लेते हैं ऐसा उत्सुति बताती है तस्माद आत्मज्ञ हित भूतिका इत्यादि तो ज्ञानी की और अज्ञानी की दृष्टि को लेकर के उभय विधता निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी में भी बताई गई है मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करते समय तो हाँ नहीं पूरी विश्वता तो नहीं आएगी ये तो ब्रह्म सूत्र ही बता रहा हा हा नहीं तो आ, आ, क्या नाम है वो जो श्रुति है ना परांत काले। हां। नहीं क्योंकि वो तो आतंतिक प्रलय का संकल्प हो जाएगा वह आत्यंतिक प्रलय विशेष संकल्प हा आत्यंतिक प्रलय विशेष संकल्प शक्ति उनके पास नहीं है निकलना का मतलब है विधेयक कैवल्य को पाना वो आत्यंतिक प्रलय करना है तो जगत व्यापार वर्जम ऐसा एक आएगा अधिकरण उसमें बताया जाएगा कि उपासकों में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय को लय विषयक संकल्प को छोड़कर के बाकी भोग विषयक संकल्प की शक्ति ईश्वर से मिलती है उपासना के सामर्थ्य से उपभोग्य पदार्थ के सर्जन में समर्थ है लेकिन ये आसुरी संपत्ति नहीं है ये ईश्वरो हम जो अह्र उपासना है वो आसुर तो अपनी सीमित का जो उपाधि है उसी को मैं समझ करके समझता है कि ईश्वरों हम गीता में आसुर संपत्ति वाले भी कहते हैं मैं ईश्वर हूं और ईश्वर की अहंग्रह उपासना करने वाले सांडिल्य विद्यादि वाले भी कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ लेकिन दोनों के कहने में मानने में अनुभव करने में बहुत अंतर है हाँ हाँ और समझ में भी अंतर है वे तो वेष्टि कार्यक्रम संघात को ही मैं समझ रहे हैं और ये ईश्वरों अहम जो ये करता है सांडिल्य विद्या का उपासक तो अपने वेष्टि उपाधि में से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके जैसा मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वर्णन है ईश्वर का वैसे ईश्वर के स्वरूप का पहले शास्त्र के अनुसार निर्धारण करके मैं के रूप में चिंतन करता है और यह चिंतन परिपक्व होता है तब माना जाता है ईश्वर की अहंग्रह उपासना परिपूर्ण हो गई और तब वो ईश्वरो अहम कहता है तो शास्त्र ने ईश्वर का जो स्वरूप बताया है उसी स्वरूप को अपनी अहंता का आलम्बन बता करके कहता है इसलिए वो इसमें माना जाएगा वास्तविक अतिवादित्व जैसे प्राण को मैं कहता है तो उसे भी कहा कि वो तुम तुमको यदि कोई अतिवादी कहता है तो उसका खंडन नहीं करना स्वीकार करना कि हाँ मैं अतिवादी हूं क्योंकि सारी वेष्टि समष्टि स्थूल उपाधि का अतिक्रमण करके समि प्राण जो है सूत्रात्मा उसे मैं के रूप में निश्चित करके उपासना से अंग्र उपासना से प्राणोस्मी समस्त जगत का विधारित प्राण मैं हूं ऐसा यदि कहता है तो वास्तविक ही कहता है उसे आसुरी संपत्ति वाला नहीं कहा जाएगा तो ये जो सशरीर होता है कि अशरीर होता है या उभय रूप होता है ब्रह्मलोक में गया हुआ उपासक सत्य संकल्प गुण से विशिष्ट हैं तो वह अपने संकल्प मात्र से पितरादि भोगों का निष्पादन करता है तो उन अभीष्ट पितरादियों के दर्शन और उपलब्धि से जो सुखानुभूति करता है वो केवल मन से ही करता है बाह्य शरीर तथा इंद्रिय का अभाव होता है उसके या शरीर रह करके उन अपने संकल्प से सृष्ट पदार्थों से सुखानुभूति करता है या उभय रूप होता है ये संशय हैं इस संशय की निवृत्ति के लिए प्रथम दो पूर्व पक्ष बताए एक आचार्य बादरी का मत बताया उन्होंने कहा कि वो मानस भोगी होते हैं उसके ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए जो उपासक हैं उनका कार्यक्रम संघात नहीं होता अपितु केवल मन ही होता है और मन से ही संकल्प करता है और संकल्पित पदार्थों की अनुभूति करके सुख का अनुभव भी मन से ही करता है जैसे स्वप्न में वास्तविक कार्यक्रम संघात नहीं होता और केवल मानस उपलब्धि मात्र होती है विषय नहीं होता केवल मनोवृत्ति मात्र है ऐसे ही वो मनोवृत्त्यात्मक सुख की अनुभूति होती है उसे मन से ही ऐसा मानते हैं आचार्य बादरी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के विषय में उसका कभी भी कार्यक्रम संघात नहीं होगा हमेशा वो अशरीर ही रहेगा केवल मन रूप उपाधि वाला होगा और आचार्य जयमिनी जी का मानना है भावम जयमिनी विकल्पामननाथ से कि ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए उपासक का जैसे मन रूपी उपाधि होता है ऐसे कार्यक्रम संघातरूप उपाधि भी होता है और वह सशरीर ही रहता है हमेशा कार्यक्रम संघात से युक्त रह करके समनस्क कार्यक्रम संघात से वह वहां के अपने संकल्प से सृष्ट पदार्थों की अनुभूति करता है ऐसा मानना है आचार्य जयमिनी जी का और इसमें उन्होंने प्रमाण बताया एक स एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि श्रुति और आचार्य बादरी जी ने कहा कि श्रुति रही है मनसा एतान कामान पश्यन रमते इत्यादि मानस मात्र पदार्थों को बता रही है इसलिए मानस भोग होगा सेन्द्रिय शरीर उनका नहीं रहेगा इस प्रकार ये दो पूर्व पक्ष प्राप्त हुए तब इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने के लिए भगवान वेद जी लिखते हैं कि उच्चत है भाष्यकार भगवान लिखते हैं उच्चतनी इस अधिकरण के तीसरे सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है इस अधिकरण का तीसरा सूत्र है पांध का बारहवा सूत्र दो सूत्र से दो पूर्व पक्ष बताए गए और सिद्धांत को बताने के लिए तीन सूत्र हैं बारह तेरा चौदह तो इस अधिकरण के तीसरे सूत्र का उच्चारण कर लें द्वादशाहव उभय विधम बादरायनो अत द्वादशाहव उभय विधम तो द्वादाववत उभय बाद्राए अतः ऐसे ये चार पद हैं द्वादवत उभय बाद्राए अतः ये चार पद हैं तो अतः शब्द परामर्शक है आचार्य बादरी के द्वारा उपदर्शित स्रोतलिंग तथा आचार्य जयमनी जी के द्वारा उपदर्शित स्रोतलिंग स्रोतलिंग का अनेक व्यापक वचनों का इसलिए अतः का अर्थ है आचार्य बाद ने ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के कार्यक्रम संघात का अभाव बताने के लिए बताया हुआ जो श्रुति वचन उससे और अतः शब्द से ही लेना है आचार्य जयमिनी जी ने ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए उपासक को कार्यक्रम संघात से युक्त बताने के लिए बताए गए श्रुति वचन को भी अतः शब्द से लेना है दोनों वचनों को जो श्रुतियाँ ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों के कार्यक्रम संगत संगात का भावाभाव बता रही है ऐसी श्रुतियों को अतः शब्द से सूत्रस्थ लेना है अतः यानी आभ्याम एवं श्रुति वचनाभ्याम ये जो दोनों श्रुति वचन है उपासक के शरीर इंद्रिय का भाव बताने वाले और अभाव बताने वाले दोनों प्रकार के श्रुति वचन के आधार पर ही सर्व वाक्यम सावधारण भगवती से एवकार को ले आइए उसे अतः के साथ अन्वित करिए तो अत एव यानी अभ्याम एवं श्रुति वचनाभ्याम एव ये जो श्रुति वचन है उपासक के शरीर इंद्रिय का भाव तथा अभाव बताने वाले इन्हीं से ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक की उभय विधता सिद्ध होती है उभय विधम यानी ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ हुआ उपासक शरीर भी होता है और शरीर भी होता है ऐसा श्रुति बता रही है तो जैसा श्रुति बता रही है ऐसा मानना चाहिए मनसा ये कामान पश्यन रमते ये येते ते यह श्रुति शरीर इंद्रिय का अभाव बता रही है तो मानना चाहिए शरीर इंद्रिय का अभाव ब्रह्मलोक में बताए पहुँचे हुए उपासक का एक प्रकार वो भी है कि वह शरीर अशरीर होता है और दूसरा प्रकार यह भी है कि ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए उपासक को स एकदा भवती त्रिदा भवती इत्यादि श्रुति शरीर बता रही है तो सशरीर भी है उभय विध है उभय विध का अर्थ है सशरीर अशरीर ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक क्यों तो अतः अत इन्हीं श्रुति वचनों के आधार पर उभय विधता उपासक की सिद्ध होती है अब उपासक की उभयविधता को निश्चित करने के लिए भगवान वेद जी ने दृष्टांत बताया द्वादशाहवत ये दृष्टांत है कि द्वादशाहवत तो द्वादशाह नाम का एक याग है याग के दो प्रकार होते हैं विवक्षा भेद से सत्र और अहीन कुछ याग होते हैं सत्र कहलाते हैं कुछ याग होते हैं अहीन कहलाते हैं अहीन याग के ये दो प्रकार हैं, सत्र तथा अहीन कौन से यागों को सत्र कहा जाएगा तो कहते हैं जिन याग के विधायक विधि वाक्य में आ, उप उपसर्ग उपसर्गपूर्वक इनगतो इन धातु का रूप का प्रयोग करके विधान किया जाता है उपयंती इत्यादि तो उप, उ, इसे कहा जाता है उपायी आख्यात उपायी चोदना ऐसा चोदना कहते हैं विधि वाक्य को तो उपायी यानी उप उपसर्ग पूर्वक इनगतो धातु से युक्त विधिवाक्य का वाक्य के द्वारा विहित तो जो याग उसे कहा जाएगा सत्र और आसते हैं उससे भी किसी याग विशेष का विधान किया जाता है तो वो भी सत्र है तो याग को सत्र कोटी में आने के लिए जरूरी होता है याग के विधायक वाक्य में उपाय धातु से उसका विधान हुआ हो या आस धातु का प्रयोग करके विधान हुआ हो तो वो सत्र माना जाएगा ऐसे टीका में सत्र का लक्षण आएगा <coughs> और यह यज धातु का प्रयोग करके जब याग का विधान होता है तो अहिन कोटि में आ जाता है ऐसे यागों को अहिन कहते हैं उन्हें कहा जाता है याजी चोदना चोदित याग वे अहिन कहलाएंगे उपाय चोदना या आसत चोदना से चोदित यानी विहित तो चुद प्रेरणा धात्व वो विधानार्थ में आता है उससे भी तो जो होता है याग उसे कहा जाएगा सत्र आसत तो इस वाक्य के द्वारा या उपाय के द्वारा विहित तो याग हो जाएगा सत्र और याजी क्रिया के द्वारा विहित तो हो जाएगा अहीन और एक द्वादश नाम का याग है उसका विधान उपायी चौदना से भी हुआ है और याजी चौदना से भी हुआ है इसलिए इसे कहा जाएगा उपाय से होने के कारण सत्र और याजी से होने के कारण अहिन तो उभय विध है द्वादशाह नामक याग वो सत्र भी है अहिन भी हैं तो क्योंकि दोनों प्रकार के श्रुति वचन मिलते हैं उपायी क्रियापद का प्रयोग करके विधान करने वाला वचन भी मिलता है तो याजी क्रियापद का प्रयोग करके विधान करने वाला श्रुति वचन भी मिलता है इसलिए द्वादशाह याग में जैसे सत्रत्व तथा अहीनत्व उभय प्रकार है श्रुति बता रही है दोनों प्रकार की श्रुति आ रही है वहां पर अहिनत्व बताने वाली भी सतत्व को बताने वाली भी ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के सशरीरता के विषय में भी और शरीरता के विषय में भी श्रुति वचन उपलब्ध है इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक उभयविध होता है स शरीर भी होता है और शरीर भी होता है, एक और है। तो द्वादशत उभय विधम बादरायण अत इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए बादरायण पुनः आचार्यो अत एवं उभयिंग श्रुति दर्शनात्व साधु मन्यते ये उभय विधम बादरायण अत इन तीन पदों का ये अर्थ किया कि आचार्य बादरायन जी का मानना है कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक शरीर भी होता है और शरीर भी होता है उभय विध होता है ये मानना उचित है साधु का कि कब सशरीर होगा कब अशरीर होगा तो कहते हैं यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरोवती और यदा तू अशरीताम तदा अशरीर अशरीरो भवती ऐसा लगाना तो जब वह अपनी सशरीरता का संकल्प करता है यानी कार्यक्रम संघात युक्त मय हो जाऊं और कार्यक्रम संघात से युक्त जो मेरा स्वरूप है उससे अपने द्वारा संकल्पित तो पित्रादि की अनुभूति करूं, ऐसा संकल्प करता है तो स शरीर होता है और जब ये संकल्प करता है कि केवल मन से ही मन रूपी उपाधि वाला ही अरह करके कार्यक्रम संघात से रहित हो करके ही केवल मन से अपने संकल्प से संकल्पित पदार्थों की अनुभूति करूं उस समय वो अशरीर भी रहता है ये उभय देता है तो यदा सशरीरताम संकल्पती तदा सशरी भवती कौन उपासक और यदा तू अशरीरताम संकल्प ऐसे लगाना अशरीरोक उपासक शरीर होता ये ऐसे कैसे संभव है कभी सशरीर कभी अशरीर सत्य संकल्प है वो तो सत्य संकल्प है तो फिर सशरीरता का संकल्प किया तो वही संकल्प हमेशा रहना चाहिए ना सशरीरी सत्य संकल्प है तो कहते केवल सत्य संकल्प मात्र है ऐसा नहीं साथ में संकल्प वैचित्र भी है सशरीरता का संकल्प भी सत्य है उसका अशरीरता का संकल्प भी सत्य है इसलिए विचित्र संकल्प भी होने से वो सभी विचित्र संकल्प सत्य हैं उसके इसलिए विचित्र सभी संकल्पों को सत्य करने के लिए उभयविधता उपासक की सिद्ध होती है ये कहा जा रहा है कि सत्य संकल्पत्वात संकल्प वैचित्रच कैसे तो कहते हैं द्वादशाहवत उपासक्की उभयिधता यानी सशरीरता असरीरता का निर्धारण करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है द्वादशाहवत तो द्वादशाह नामक याग है उसमें जैसे सत्रत्व भी है अहिनत्व भी है ऐसा सब में नहीं होता या तो सत्र ही होता है या तो अहिन ही होता है लेकिन द्वादशाह सत्र भी हैं अहिन भी हैं जैसे इसमें वह विधता है ऐसे ही सब प्राणी या तो सशरीर होंगे या तो अशरीर होंगे जैसे याग या तो सत्र होगा या तो अहिन होगा लेकिन एक याद ऐसा है द्वादशाह वो सत्र भी हैं अहिन भी हैं ऐसे ही उपासक ऐसा प्राणी विशेष हैं जो शरीर भी होता है अशरीर भी होता है उभय रूप होता है द्वादशाह के तरह तो इसलिए कहते हैं कि यथा द्वादशाह सत्रम अहिन भवती तो सत्र भी हैं द्वादशाह और अहिन भी हैं क्यों तो कहते इसलिए कि उभय लिंग श्रुति तो उभय लिंग यानी द्वादशाह में सत्रत्व तथा अहिनत्व दोनों प्रकार बताने वाली श्रुतियाँ विद्यमान होने से द्वादशाह जैसे दोनों हैं एवं इदम अपी यानी तो ये उपासक का उभय विधत्व इदम शब्द से लेना उदारष्टान्त है न ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का उभय विधत्व उसका परामर्शक है इदम शब्द उदारष्टान्त को बता रहा है उदारष्टान्त वही है उभय विधता तो एवं यानी उद्वादशाह के तरह द्वादशाह में सत्रत्वत्व उभय विधत्व क्यों है तो श्रुतिलिंग दर्शनाथ ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के उत्व का भी यानी सशरीरत्व अशरीरत्व का भी ज्ञापक श्रुति वचन विद्यमान होने से ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को भी उभय द्वादशाह की तरह ये एवं इदमअपी से बताया गया ये जो दार्टान्त है द्वादशाहवत इसकी उभय विधता की ज्ञापक श्रुतियां बताई जा रही है दार्टान्त के तो वह विधता की ज्ञापक श्रुति बताई दी है पूर्ववर्ती दो सूत्रों से दो सूत्रों के भाष्य में बादरी के मत को बताते समय अशरीरत्व की ज्ञापक श्रुति बताई और आचार्य जयमिनी जी के मत को बताते समय बताई गई है सशरीरत्व की ज्ञापक श्रुति द्वादशाह के उभय उभयव ज्ञापक ज्ञापक्रुतियाँ नहीं बताई थी उसे टीकाकार बता रहा है तो ये इति उपाय चोदनागम्यश्रुतेह सत्र आसतंतीवा चोदित सत्रण्ति स्थिति तो ये कहते हैं सत्र का लक्षण ये है कि आसत इस क्रियापद से युक्त विधिवाक्य के द्वारा या उपयंती इस क्रियापद से युक्त विधि वाक्य के द्वारा चौधरी तत्व यानी विहि तत्व ये सत्र का लक्षण है तो जिस याग का विधान सत क्रियापद से युक्त विधि वाक्य से हो रहा हो या उपयंती क्रिया से युक्त विधि वाक्य से हो रहा याग को सत्र कहा जाता है यह सत्र का लक्षण बताया और द्वादशाह का विधान करने वाला ये एक वाक्य है ये एवं विद्वांस सत्र उपयंती यहां उपयंती क्रिया पद है ना तो ये ये विधि वाक्य है श्रुति वाक्य है तो यहाँ उपयंती क्रिया पद से युक्त वाक्य का वाक्य के द्वारा विहित है द्वादशाह सत्र शब्द से लेना तो इसलिए जो है वो तो सिद्ध हो रहा है उसमें द्वादशाह में और आगे बताया जा रहा है अहिनत्व का वाक्य तथा द्वाद्याहन प्रजा काम याजयेत वचन है में आया हुआ तो तोजति चोदना दर्शना यानी यजधातु से युक्त विधिवाक्य के द्वारा विहित हो रहा है द्वादशाह द्वादश्याग इसलिए उसमें अहिनत्व सिद्ध होगा अहिन का लक्षण है कि जो ये यजी चोदना चोदितत्व ऐसा अहिनत्व तो या यज धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा विहित तो याग अहिन कहलाए तो द्वादश द्वादशाह याग का यहाँ पर विधान हो रहा है यद धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा द्वादश्या प्रजा प्रजाकामम याजेत में इसलिए ये इसमें अहिनत्व तो भी सिद्ध हो जाएगा ये कहते हैं कि नियत कर्तिकत्व तो अवगमन द्विरात्रादिवत अहिनच एक तो नियत कर्तृक होता है यज धातु के धा, धातु से युक्त वाक्य के द्वारा विहित होता है उनके कर्ता निश्चित होते हैं नियत होता है उसमें वो अहीन होता है तो यहां भी द्वादश द्वादशाह का कर्ता एक बताया जा रहा है जो प्रजा काम है तो नियत कर्ता होगा प्रजा को चाहता है पुत्र चाहता है तो द्वादशाह याग से याक का अनुष्ठान करेगा तो प्रजा की प्राप्ति होगी तो यित्वी को कहा जा रहा है कि तुम्हारा यजमान यदि प्रजा काम है तो उससे द्वादशाह याक कराओ या जित अर्थ है कराओ प्रजा काम यजमान से प्रजा की प्राप्ति के लिए द्वादशाह याक कराओ उसका अनुष्ठान कराओ तो इस प्रकार ये द्वादाह का विधान किया जा रहा है और उसका यजमान भी निश्चित है करता एक है करके तो निश्चित कर्तिक और य, य, यज धातु से युक्त विधि वाक्य के द्वारा प्रयुक्त जो याग वो अहिन कहलाएगा तो नियत कर्तिकत्व तो अवगमेना द्विरात्राधिवत अहिनत्व च तो द्विरात्रादि में जैसे नियत कर्तिकत्व होने से अहिनत्व है ऐसे द्वादशाह में भी इस वाक्य के द्वारा नियत कर्तृकत्व सिद्ध होने से अहिनत्व सिद्ध होगा इस प्रकार दृष्टांत में उभ विधता श्रुति के आधार पर निश्चित हुई द्वादशाह में सत्रत्वीनत्व श्रुति से निश्चित हुआ ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के सशरीरत्व अशरीरत्व का निर्धारण भी हो रहा है श्रुति के आधार पर ही ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक की भी उभय विधता का ज्ञापन करने वाली श्रुतिया विद्यमान है ये कहा गया अब ये जो सूत्र था इससे निश्चित हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ सिद्धांत के अनुसार उपासक सशरीर भी होता है अशरीर भी होता है तो जब अशरीर होगा उस समय उसे अपने द्वारा संकल्पित पदार्थों का सुखानुभव भोग, भोग कैसे होगा और जब सशरीर होगा तब भोग कैसे होगा इसे दृष्टांत से दो सूत्रों के द्वारा समझाया जा रहा है तो तन्वभावे वावे उपपत्ते, तन्वभावे उपत् उपपत्ते, तन्वभावे संध्यवत उपपत्ते, तन्व तन्व तन्व तन्व ऐसे तीन पद हैं। तन्वभावे में षष्टी तत्पुरुष समास है तनो हो रभाव भाव तो ये तनवभावे सप्तमी कामान पश्यन रमते इत्यादि श्रुति के अनुसार अशरीर होगा वो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक उस समय भी उसे अपने संकल्प से संकल्पित पितरादि का अनुभव होता है कैसे अनुभव करेगा तो कहते हैं जैसे यहां पर हम लोग स्वप्न में व्यावहारिक सत्ता वाला कार्यक्रम संघात न होने पर भी स्वप्न में अपने मन से ही कल्पित जो पदार्थ हैं, स्वप्न जगत हैं, स्वप्न भो, भोग्य हैं, उनका भोग करते हैं अनुभूति करते हैं वो मन से ही करते हैं ना, कोई व्यावहारिक जागृत अवस्था का कार्यक्रम संगत नहीं होता तो वो दृष्टांत है कि संध्यवत, संध्या शब्द का अर्थ है स्वप्न तो संध्यवत का अर्थ है स्वप्न अवस्था में जैसा मन से ही स्वाप्न जो संकल्पित पदार्थ हैं उनका सुख भोग होता है ऐसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे पहुंचा हुआ उपासक जब अशरीर होता है उस समय वह अपने द्वारा संकल्पित पित्रादि भोगों का भोग करता है मन से ही केवल मन से इसलिए कहा तन व भावे शरीर इंद्रिय न होने पर जय न होने पर भी जैसे स्वप्न में हम लोग अनुभव करते हैं ऐसा वह ब्रह्मलोक का नागरिक केवल मन से ही शरीर इंद्रिय के अभाव अवस्था में ब्रह्मलोक के भोगों का भोग करता है ये उपपत्य तो स्वप्न के तरह ये सिद्ध हो रहा है उपपत्य सिद्ध है भोग सिद्ध बिना शरीर के भी भो सिद्ध मन से ही यही अर्थ बताते भाष्कर भगवान यदा तनोह से तनवभावे का कर रहे हैं कि इंद्रिय सहित शरीर का तो सेन्द्रिय से शरीर अभाव तनोह अभाव तनव अभाव ऐसा सष्टी तत्पुरुष समास है ना तनु शब्द से लेना है इंद्रिय सहित शरीर को निश्लेषेन्द्रि शरीर से अभाव यदा तदा तथा सन्धे शरीर इंद्रिय विषय अवीमानु व्यावहारिक सत्तावले इंद्रिय विषय न होने पर भी स्वप्न में सन्धे स्थाने स्वप्न अवस्था में उपलब्धि मात्रा एव पित्रादि कामा कामती तो पित्रादि जो भोग है वह केवल मनोवृत्तियात्मक मात्र होते हैं उपलब्धि का अर्थ है मन की वृत्ति मात्र रूप होते हैं एवं मोक्षे, भी। मोक्षे ने लोकांत पाती जो मोक्ष है ब्रह्मलोक में पहुंचना यही मोक्ष है लोकांत पाती मुक्ति और उसमें भी शरीर इंद्रिय का अभाव होने पर भी मन से भोग हो जाएंगे कि एवं मोक्षपी मोक्षे सूप, एवं ही उपपद्यते ऐसा ही एतद याने ब्रह्मलोक के नागरिक का शरीर इंद्रिय न होने पर मन से ही उपभोग उपपद्यते सिद्ध होता है और जब शरीर होता है वो उस समय जैसे जागृत अवस्था में व्यावहारिक जाग्रत भोग्य पदार्थ भी हैं व्यावहारिक शरीर भी हैं व्यावहारिक इंद्रिया भी हैं और उनसे जाग्रत अवस्था के भोग्य पदार्थों की अनुभूति करते हैं हम लोग जैसे सशरीर होकर के ऐसे ब्रह्मलोक के भोग्य पदार्थों का सशरीर होकर के अनुभव करेगा उपासक इसे बताया जा रहा है अंतिम सूत्र में भावे जाग्रतवतो, भावे जाग्रतवतो, पूर्व सूत्र से उपपत्त, उपपत्ते इसकी अनुवृत्ति आएगी तो भावे यानी शरीर इंद्रिय भावे सती तो ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प से उपासक सशरीर हो जाएगा कार्यक्रम संघातवान हो जाएगा जब तो जैसे यहां पर जागृत अवस्था में हम लोग कार्यक्रम संघातवान हो करके जागृत के भोग्य पदार्थों की अनुभूति करते हैं ऐसे वहां का उपासक सशरीर हो करके ब्रह्मलोक के अपने संकल्प से संकल्पित पदार्थों का अनुभव करेगा ये उपपन्न होता है उप उपपत्ते का अर्थ निकलेगा ये अर्थ करते हैं भावे पुनः तनोर तो भावे किस किसका भाव होने पर यानी शरीर का तो पूर्व सूत्र से तनु की भी अनुवृत्ति ले आना तो तनु भावे यानी सेंद्रीय शे, शे, शरीर के रहने पर यथा जागृते विद्यमाना एव पित्रादि कामा बनती तो जागृत अवस्था में विद्यमान पित्रादि भोग होते हैं ऐसे ब्रह्मलोक में अपने संकल्प से संकल्पित भोगों का वह भोग करेगा एवं उपपद्यते अने ब्रह्मलोक के नागरिक में भी इसी प्रकार की संगति लग जाएगी उपपत्ति होगी इस प्रकार ये अधिकरण पूरा हो जाता है अब छठवा अधिकरण है प्रदीप अधिकरण कहा जाता है इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग कर लें निरात्मनों ने कदेहा सात्मका व आत्ममनसो अभेदाद एव एक वर्तनात् एक मसोन मनासी सुप्रदीपवत आत्मस्तविन्न सात्मकाचार्य तो जैमिनी जी कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के स्वरूप के विषय में जो मान्यता है वे तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का शरीर होता है हमेशा वो सशरीर ही रहता है लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि हमेशा सशरीर नहीं रहता कि सरीर हमेशा रहता है ये आचार्य जयमिनी जी का मानना और आचार्य बादरायन जी का मानना है कि वो कभी सशरीर भी होता है कभी अशरीर भी होता है वह भी होता है तो आचार्य जयमिनी जी की मान्यता के अनुसार तथा तो आचार्य बादरायन जी के सशरीर होता है इस पक्ष की मान्यता के अनुसार जब वो सशरीर होगा इसे बताने के लिए जो श्रुति प्रमाण बताई थी वो बताई थी स एकधा भवती त्रिधा भवती पंचधा भवती सप्ता भवती इत्यादि उसकी अनेक विधता बताने वाली जो श्रुति है तो जब एकधा भवती में तो ठीक है एक कार्यक्रम संघात होगा द्विधा में दो कार्यक्रम संघात मानने पड़ेंगे त्रिधा में तीन मानने पड़ेंगे पंचधा में पांच मानने पड़ेंगे अनेकधा भवती में अनेक कार्यक्रम संघात मानने पड़ेंगे तो जब तक एक कार्यक्रम संघातवान है तब तक तो ठीक है क्योंकि आत्मा भी एक है मन भी एक है एक जीवात्मा का उपाधिभूत मन तो एक ही है ना और आत्मा भी एक ही है एक उपासक के मन कितने हैं और आत्मा एक ही तो वो तो जब वो अपने संकल्प से अनेक शरीर उत्पन्न करेगा तो उसमें जो एक उसमें से एक शरीर तो होगा मन और आत्मा से युक्त क्योंकि वो उपासक अकेला है उसका उपाधिभूत मन भी अकेला है एक ही है तो वो तो अनेक शरीरों में तो एक ही मन नहीं रह पाएगा अनेक साथ किसी के अनेक मकान है तो उन सब मकानों में एक साथ थोड़ी रह सकता हो और युगपत अनेक शरीर उत्पन्न किए हैं तो उनमें से एक शरीर में तो मानना पड़ेगा उस उपासक के मन तथा उपासक का अस्तित्व और बाकी शरीरों को मानना पड़ेगा वो केवल सेंद्रीय शे, शरीर मात्र वो निरात्मक है कि सात्मक है ये संशय होता है उसके द्वारा उपासना से प्राप्त जो शक्ति है सामर्थ्य है उसके आधार पर संकल्प से अनेक शरीर उत्पन्न किए कार्यक्रम संघात वे सब कार्यक्रम संघात समनस्क और सात्मक होंगे या उनमें से एक ही समनस्क सात्मक होगा और बाकी निरात्मक होंगे क्योंकि मन और आत्मा एक है यह संशय होता है इस संशय का निराकरण करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है इसलिए पहले प्रथम श्लोक के पूर्वाध में बताया जा रहा है संशय तथा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा अनेक देहा यानी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के द्वारा सृष्ट जो अनेक शरीर है अपने संकल्प मात्र से अनेक देहा शब्द से लेना उसके संकल्प से निर्माण किए गए अनेक कार्यक्रम संघात वे निरात्मक है यानी आत्मरहित हैं कठपुतली के तरह या सात्मका समनस्क और आत्म सहित है उनमें सब में आत्मा विद्यमान रहेगा ये माना जा इस प्रकार की इस प्रकार का ये संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि उनमें से एक ही सात्मक होगा और बाकी निरात्मक होंगे इसलिए कहते हैं अनेक देहा निरात्मका पूर्वाध में प्रथम श्लोक के अंतिम पद है ना वो पूर्व की प्रतिज्ञा है अनेक देहा इधर भी ले आना कि अनेक देहा निरात्मका उपासक के संकल्प से निर्मित जो अनेक कार्यक्रम संघात हैं उनमें से एक ही कार्यक्रम संघात सात्मक होगा आत्मसात्मक का अर्थ है आत्म सहित एक में ही आत्मा रहेगी उपासक की और बाकी सब के सब कठपुतली के तरह निरात्मक होंगे जैसे गुड़ियाए बनाते हैं वो निरात्मक होती है ना ये जो खेल खिलौने में ये सब होते हैं ना बच्चों के बच्चों जैसे आकार वाले बनाते हैं ना वो सब निरात्मक होता है ऐसे ही ये निरात्मक शरीर बनाएगा वो तो निरात अनेक देहा का ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा इसमें हेतु बताते हैं आत्म मनसोहो अभेदात आत्म मनसो अभेदात यानी आत्मा और मन एक है उसके पास एक ही मन है ना एक जीवात्मा की उपाधिभूत तो उपासक की उपाधि रूप मन एक है उसके पास तो शरीर इंद्रिय मात्र अनेक बना है उसने इसलिए एक ही मन होने से और उस मन उपाधिक जीव भी वो अकेला ही है एक ही है तो मन तथा आत्मा के अभेदात यानी एक होने से एकस्मिन ये एव ये वर्तनात् तो शरीर और मन कहना आत्मा और मन तो अनेक कार्यक्रम संगातों में से एक में रहेगा जिसमें रहेगा वो तो सात्मक हो जाएगा और बाकी सब निरात्मक हो जाएंगे ये मानना उचित है ये पूर्व पक्षी ने कहा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत तो सात्मका अनेक देहा सातमका अनेक देहा अनुमति ले आना प्रथम श्लोक से और चतुर्थ पाद में जो है ना सात्मकाशु त्रेधे त्यत अने अने अनेक देहा सात्मकाशु जो उपासक के संकल्प से सृष्ट अनेक शरीर है कार्यक्रम संगत है ये सब के सब सात्मक होंगे आत्मा से युक्त होंगे निरात्मक नहीं होंगे निरात्मक यानी जड़ मुर्दे के तरह तो मुर्दे में कोई चेष्टा थोड़ी होती है भोगानुकूल ऐसे उसके द्वारा सृष्टि यदि निरात्मक हो जाएंगे शरीर एक को छोड़कर तो उनसे तो फिर कोई भोग ही नहीं होगा और अनेक शरीर किस लिए बनाए हैं ऐसे खेलने के लिए तो नहीं बनाए भोग के लिए बनाए हैं उसने इसलिए उन शरीरों से भी अनेक शरीरों से उपभोग की उपपत्ति जिससे हो ऐसा उनको मानना पड़ेगा तो निरात्मक शरीर होता है मुर्दा तो उससे जैसे भोग नहीं होता किसी का पुतला बना करके लगा दो तो उस पुतले से उस, उसको कोई माला पहना दे तब भी पुतले को ना सुख होगा ना कोई जूते की माला पहना दे तो पुतले को दुख होगा फूल की माला पहनाने से सुख नहीं होगा और जूते की माला पहनाने से दुख नहीं होगा अपमान भी नहीं मानेगा माना अपमान, पत्थर की पत्थर का है उसको उस पुतले को क्या है अच्छा जड़ यदि होगा तो जैसे मुर्दे को ऐसा कर ले तो मुर्दे का न न अपमान माना जाता है उसको निरात्मक है ऐसे ही ये जो आपका उपासक के द्वारा श्रेष्ठ कार्यक्रम संघात यदि निरात्मक होगा तो उससे उसे न सुख होगा न दुख होगा तो बनाना फिर व्यर्थ हो जाएगा इसलिए जब बनाएगा तो जितने भी शरीर बनाएगा एक बना ले दो बना ले तीन बना ले अनेक बना ले सबके सब सात्मक होंगे तो सा, अनेक देहा सात्मकाशु उपासक के संकल्प से बनाए गए अनेक शरीर जो है वे सात्मक होंगे तो कैसे आपको ज्ञात हुआ तो कहा त्रिधा भवती इत्यादि श्रुति से त्रिधा इत्यतः यानी त्रिधा भवती पंचधा भवती सप्तधा भवती इत्यादि श्रुति के आधार पर ये ज्ञात हुआ वे सब के सब जितने भी संकल्पित शरीर हैं वे सात्मक हैं कहा फिर तो अनेक आत्मा मानने पड़ेंगे शरीर अनेक है तो और अनेक मन भी मानने पड़ेंगे तो इसके लिए कहते हैं हाँ अनेक मन की मन भी होते हैं इसलिए उस अनेक मन से अवच्छिन्न आत्मा भी अनेक हो जाते हैं यद्यपि आत्मा स्वरूपतः एक है लेकिन मन रूपी उपाधि को लेकर के जितने मन रूपी उपाधियाँ होगी उतने वो आत्मा प्रतीत होंगे ना उपाधिक तो जितने शरीर हैं उतने ही संकल्प से वो तो मनों का भी सर्जन करता है वो जितने शरीर बनाए हैं वो सारे शरीरों में एक एक मन भी समनस्क शरीर उत्पन्न हो जाए कार्यक्रम संगत ऐसा उसका संकल्प होता है तो जितने भी कार्यक्रम संगत होंगे वे सब समनस्क होंगे असमनस्क होने से मन रूपी उपाधि के रहने से आत्मा तो व्यापक है ना जहाँ मन होगा वहाँ उसमें द्विगुणित चैतन्य होता है और सामान्य अवस्था में एक सामान्य चैतन्य रहता है व्यापक अधिष्ठान के रूप में और मन रूपी उपाधि जहाँ होगी तो जैसे दीवाल पे कहीं रोशनदान आदि से सूर्य का प्रकाश आता है और वो दीवाल में पड़ता है तो वहां पर एक रोशनदान से आने वाला विशेष प्रकाश और एक सर्वत्र व्यापक सामान्य जो सूर्य प्रकाश है द्विगुणित सूर्य प्रकाश होता है पंचदशी में बताया गया ऐसे मन होगा तो एक अधिष्ठानभूत चैतन्य तो रहेगा ही और उस मनस्थ प्रतिबिंब रूप एक अलक्ष्य चैतन्य भी आ जाता है तो द्विगुणित चैतन्य हो जाता है तो जहां द्विगुणित चैतन्य है उसे हम लोग चैतन्य कहते हैं जब तक प्रारब्ध है शरीर का तब तक शरीर में द्वनित चैतन्य रहता है तो चे, चेतनायुक्त तो शरीर कहा जाता है और जिसमें केवल एक सामान्य चैतन्य ही है पत्थर आदि में भी चैतन्य है ना वो तो सामान्य चैतन्य है व्यापक आत्म अधिष्ठान रूप चैतन्य और लेकिन उसके रहने पर भी पत्थर आदि को चैतन्य ही कहा जाता व्यवहार अवस्था में तो चेतन कहा जाता है अंतकरणस्त चेतना से युक्त हो तब चेतन तो अंतकरण जितने कार्यक्रम संघातों का संकल्प करता है उन सब कार्य को वह समनस्क कार्य संघात उत्पन्न हो ऐसा मानता है मनस्कता का भी संकल्प उनके साथ होता है इसे यहां पर कहते हैं कि एकस्मात मनसो अन्य मनासी एक मन से अन्य मन उत्पन्न होते हैं एक मनसो सु। तो जैसे एक प्रदीप जल रहा है तो उससे बाकी सब दीप भी जलाए जाते हैं ना गंगा किनारे ज, गंगा जयंती मनाते है हम लोग तो फिर एक दीप जल दिया मोमबत्ती को जला दिया फिर वहां से सारे दीपों को प्रकट करता हैं ऐसे जो पहले से एक मन है उसके पास उस मन से जितने कार्यक्रम संघातों का सर्जन किया जा रहा है सर्जन का संकल्प किया जा रहा है तो ये भी संकल्प होता है कि उनमें मन भी उत्पन्न हो जाए तो एकस्मात मनसो अन्य मनांशी सु एक मोमबत्ती से जैसे अनेक फिर दीप प्रकट होते हैं ऐसे ही एक ही मन से जितने कार्यक्रम संघात हो रहे हैं उनमें एक एक मन भी बन जाता है ऐसा ही संकल्प होता है और फिर अनेक मन हो गए तो जितने मन उतनी आत्मा नहीं तो तेज तो एक ही है ना लेकिन दीप जितने हैं उतने तेज दिखते हैं प्रकाश तो प्रकाश में अनेकत्व थोड़ा ही है दीप का दीप के अनेकत्व का औपचारिक प्रयोग होता है तेज में प्रकाश में अनेक प्रकाश करके तो ये कहते हैं आगे कि तद अवचिन आत्म भी तद अवचिन इसमें का अर्थ है एक मन से निष्पन्न हुए जो बाकी मन तो अनेक मन हो गए ना उन सब मनों से अवचिन्न जो आत्मा है वे भी अनेक हो गए तो जितने मन हैं, तो कितने मन हैं, जितने कार्यक्रम संघात निर्माण किए हैं उतने मन भी निर्माण किए हैं तो उतने ही उन मनों से अवच्छिन्न आत्मा भी उन शरीरों में रहेंगे इसलिए सब शरीर उन सब आ, मन उपाधिक आत्माओं को लेकर के साथ हो जाएंगे अनेक शरीर भी निरात्मक नहीं है सात्मक ही है यह इस अधिकरण में बताया जाएगा इस पर भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे कल प्रातकालीन स्वाध्याय नहीं होगा लेकिन